एक सूत्र में देवर्षि कह रहे अरे यबहामान सिद्धो भवती अमृतो भवती यहां सिद्धो भवती जिसको प्राप्त करके जीव सिद्ध हो अमृतो भवति जिसको प्राप्त करके वो अमृत पद पर स्थित हो जाता है अमृत पद अभी हम ऐसी धारणा बना रखे हैं कि भगवत मार्ग में सिद्धि प्राप्त होना अर्थात प्रेम प्राप्त होना बहुत कठिन है ऐसी मान्यता बना रखे हैं हमें ऐसी मान्यता का बिल्कुल आदर ना करें बिल्कुल करें देखो माया और भक्ति दोनों का अलग अलग क्षेत्र है पर दोनों के एक ही क्षेत्र में देखे जा सकते हैं दोनों अलग क्षेत्र है माया का पार्षद भ्रम पैदा करके नाना तो में फंसाता है और भक्ति का पार्षद एकाग्र करके संशय करके प्रभु में लगाता है बस इतना अंतर है दोनों भगवान के हैं दोनों भगवान की ही लीला के पात्र हैं ना कोई निंदनीय ना कोई बंधनी है क्योंकि वही जगतगुरु दोनों लीलाएं कर रहा है अब अपने को यह चयन करना है कि हमें जाना किस लीला में है हमें भगवत मार्ग में भगवत लीला में सम्मिलित होना है हमारा लक्ष्य दृढ़ अब हमको उन पार्षदों से नहीं मतलब जो हमारे मार्ग में हमारे लक्ष्य में भ्रम पैदा कर देंगे क्योंकि वो पार्षद विभिन्न रूप धारण करके आपको भ्रमित करेंगे जैसे भगवान की भक्ति के मार्ग में चलने पर भगवान का पार्षद कोई भी रूप लेके आ सकता है और वो आपको संभाल सकता है ऐसी माया का पार्षद कोई भी रूप लेके आ सकता रक्त का रूप लेके आ सकता है और आपके अंदर भ्रम पैदा कर सकता है यदि आप अपने लक्ष्य पे दृढ़ रहे तो जो हमें परम लाभ चाहिए सिद्धि का तात्पर्य है अनायास बिना प्रयास के भगवान के चरणों में निरंतर चित्त का जुड़ना। हर समय एक हृदय में मधुर मधुर भगवत स्मृति होना एक अपने पद से प्रियालाल की याद में एक अद्भुत सुख का अनुभव हो होता है वही काला अवस्था को जैसे जैसे प्राप्त होता जाता है वैसे वैसे उसकी सिद्ध अवस्था प्रकाशित होती जाती है प्रेम स्वतः सिद्ध वस्तु है प्रेम किसी साधन से सिद्ध नहीं होता या गुण साधन दे नहीं हो तो मेरी कृपा पाव कोई कोई और वो स्वतः सिद्ध वस्तु है उसको केवल प्राप्त करना है इसीलिए देवर श्री नारत करें यहमा सिद्ध जिसको प्राप्त करके प्राप्त करने वाला सिद्ध हो जाता है साधन सिद्ध राम पग नेहू मोहल की परत भरत मत नेहू मुझे परम प्रेमी भरत जी का यही मत समझ में आ रहा है कि अपने आराध्य देव के चरणों में आसक्ति हो जाना समस्त साधनाओं की परिपक्व अवस्था है सिद्ध अवस्था है और यही अमृत पद है प्रभु के श्री चरणों के शिवा जो भी असमृत है तीरके से लेकर ब्रह्मलोक तक, अमृत स्वरूप प्रभु के श्री चरण है अमृत स्वरूप प्रभु का नाम है अगर हम प्रभु के नाम रूप लीलाधाम में है तो हम यह उपमान सिद्ध हो गए थे इस अमृत स्वरूपा प्रेम स्वरूपा इस भक्ति को प्राप्त करके जीव सिद्ध हो जाता है कौन सी वस्तु आपको प्राप्त करनी है अब यहां बहुत से विषय। जहां से हमारी बात बननी वो हमारे इष्ट है राधा लाल जिनकी कृपा से उनका परिचय मिला वो है श्री ऐताचार्य हरिवंश चंद्र जहां वो विराजमान है वो है वृंदावन धाम और वृंदावन धाम और आचार्य चरण और इष्ट इन तीनों का जो हमें परिचय करा सके वो है गुरुदेव अब हमें अपने लक्ष्य पे दृढ़ हो जाना है श्री सदगुरुदेव भगवान के वचन पर दृढ़ निश्चय बस ये जो कह रहे हैं मुझे यही मान माया क्या करती है आप अपनी स्थिति को देखो अपने सलूक बैठे स्थिति को देखो प्रतिपल हमारा चित्त विषय आकर्षण से युक्त है एक मीठी मीठी अंदर से आशा रहती है विषय भोगने की वही तुम्हें सिद्ध नहीं होने दे रही समझ रहे एक अंदर आशा की रेखा खींची रहती है कभी सत्य स्पर्श रूप रसगंध का मुझे भोग करने को मिल जाए यही आपको जीवंत में रखे हुए है अगर ये आशा अभी काट दे तो अभी सिद्ध हो जाए आशा एक राम जी से दूधी आशा छोड़ दे आशा से राष्ट्र हो जाया तीर शब्द हो जाया यदि इस आशा रूपी पास से मुक्त हो जाए तो अभी सिद्ध हो जाए ये जगत में भोग भोगने की आशा ही हमें बांधे हुए सच्ची बात मान लीजिए आप जो भी साधना करते हैं उसको खा जाती है जैसे अंधा बैठे पड़ा चबा जाए अनुभव नहीं होने देती, उसे नष्ट करती रहती ये भोगों की आशा यदि हम सत गुरुदेव के वचनों पर दृढ़ विश्वास करें तो इस आशा पर विजय प्राप्त कर ली जा सकती है हम निश्चय कर कि हम इस जन्म में आज से अभी प्राप्त हुए भोगों को नहीं भोगेंगे लौकिक प्राप्त भोगों को नहीं भोगेंगे और ये गुरु प्रताप से आचार्य प्रताप से आपके हृदय में बल आ ही जाएगा और आप देख लेगा कुछ ही दिनों में आपकी लीला न चलने लगे तो बता देना क्योंकि आपको लीला में प्रवेश होने से जो रोक रही है वो भोग की आशा जगते भयो फिर बैरागी वृंदावन रस में अनुरागी वृंदावन रस में तभी अनुराग होगा जब जग से वैराग्य हो जाए ये शरीर जग है ये जग है बाहर न जाए ये जग है तीन लोग यही विराजमान है स्थूल सूक्ष्म कारण स्थूल है मृत्यु लोग सूक्ष्म है देवलोक और कारण है ब्रह्मलोक सत्य है कोई ऐसा नहीं कि भावना करनी यही सत्य है तीनों लोग इसी में विराजमान है तीनों लोग का नाभ भी इसी में विराजमान है हमें थोड़ा सा, सावधान होना है भगवत कृपा से हमें जो मार्ग मिल गया उसमें दृढ़ निश्चय करना होगा हम आगे बढ़ सकते हैं ए, जो दृढ़ निश्चय नहीं होते हमें तो देखने को मिलता है ना कई कई वर्ष हो जाते हैं नाक में तो गुस्सा भरी हुई है हृदय अहंकार से भरा हुआ है तो प्रेम कहा हुए? प्रेम कहां रुके प्रेम, कहा प्रेम तो वही आता है जब दैनता होती है प्रेम वही आता है जहां अपने में होता है मेरे में कोई सदगुण नहीं और ये तभी तो आ सकता है जो गुरु आश्रित चाहे चाहे जिस संप्रदाय में हो, जिसे अपने गुरु मंत्र पर विश्वास नहीं है गुरु वचन पर विश्वास नहीं है गुरु चरणों में भगवत बुद्धि नहीं तो चाहे जितने संप्रदाय बदलते संप्रदाय बदलने से वस्तु की प्राप्ति नहीं होती जब हम रस की तरफ पढ़ते तो ये भावना करते मेरे गुरुदेव इस रूप में है तो वो बात बन जाएगी अगर गुरुदेव की अवहेलना और गुरुमंत्र का निराधर जैसा देखने को मिलता है तो कहीं भी जाओ वही करोगे दूसरा नहीं करोगे तुम उस गुरु मंत्र का भी निरादर करोगे और उस गुरु का भी निराधर प्रत्यक्ष देख लीजिये कितने से उदाहरण है सफेद से लाल भय लाल से सफेद भय पीले से काले भले ये सब चल रहा है एक जैसे ड्रामा के मंच में नहीं बदलता रहता कि अगर है, तो अगर निष्ठा है तो राम बोलो शिव बोलो कृष्ण बोलो हरी बोलो जिसने जो भी नाम दिया है गुरुदेव उन्हीं कर दो वो आपको उठाते चले जाएंगे वो प्रेम की दशा में उठाते चले जाएंगे उसमें आपका जने गैसे किसी उपासक से मिलना हुआ चिंतन होता है बिल्कुल कोई धरा नहीं इतना समय बर्बाद हो रहा कोई स्थिति नहीं कोई धरा नहीं क्यों अशांति है भटकना है अनिस्थाई अभी भाव नहीं आया नहीं तो देवर श्रीनारायण जी कह रहे यह लब्धा कुमान सिद्ध हो हमारे लोगों के अंदर धारणा बन गई पचास वर्ष साधना करने पर तब तो वो बड़ा संत माना जाएगा सिद्धि होगी या ऐसा पांच मिनट में सिद्धि हो जाएगी पांच मिनट में जो तो पांच जन्मों में वस्तु प्राप्त नहीं होती वो पांच मिनट में हो जाएगी अगर आज ही मांग लो ये बात हमारी कि आज से मुझे भोग नहीं भोगने भले हम अपने को शरीर मांग रहे हैं भले हम अपने को पुरुष मांग रहे हैं लेकिन मुझे इसी जन्म में श्री जी की प्राप्ति करेंगे इसलिए श्री जी के लिए हम समस्त भोगों का त्याग करते हैं प्राप्त प्रारब्ध भोग को जो मेरे लिए त्याग कर देता है मैं उसे कैसे त्याग सकता हूँ भगवान श्री कृष्ण कहते सगे संबंधियों का मेरे लिए त्याग कर देता है मैं उसे कैसे छोड़ सकता हूं? सोच भी नहीं सकता उसके छोड़ने का प्रभु के वचन हम चल इस मार्ग में रहे लेकिन वो आशा जो रखी हुई है ना भोगने पर भी वो आशा हमें बांधे हुए उस आशा को छोड़ दो सिद्धावस्था प्राप्त तो होना कोई कठिन नहीं हमारा स्वरूप है ये जैसे लोग कहते हैं कि निकुंज में प्रवेश होना बहुत कठिन है कठिन उनके लिए होगा जिन्होंने कठिन मान लिया बिल्कुल में है बिल्कुल कठिन है सिद्धाम धाम का आश्रय श्री हित सजनी जी के चरणों का आश्रय हिताचार्य की वहणी का आश्रय हम निकुंज में ही है प्यारे समझ नहीं पा रहे निकुंज में हम अंदर प्रवेश हो चुके हैं बस वो थोड़ा सा दृष्टि बदले तो हमें समझ में आ जाएगा ये धाम निकुंज ही है यही धाम है जैसे हरिवंश विपिन भूतल पर सत्त तक चल जुड़ी किसी ने कहा कि वो अलग समय था जब कहा गया था कि कैसे उपापी क्यों नो हरिवंश नाम जो तो वो मूढ़ लोग ये नहीं जानते कि चंद्र मिटे दिनकर मिटे मिटे त्रिगुण विस्तार दृढ़ हरिवंश को मिटे में नित्य विहार कृपा किसी काल में नहीं होती कि भाई वो समय था कृपा का ऐसा नहीं कृपा कहीं भी कभी भी किसी पर उसके लिए कोई नियम नहीं है उसके लिए कोई सदगुण नहीं है उसके लिए कोई काल फिक्स नहीं किया गया वही सतयुग में ही कृपा होगी या कल के प्रारंभ में या पांच सौ वर्ष पहले ही अभी इसी क्षण सबके ऊपर वही कृपा जो पांच सौ वर्ष पहले जो अनाद काल से करते चले आए कृपा से सिंधु कृपा वो अभी ये मूढ़ लोगों की बात है निकाल है निकुन में प्रवेश होना बड़ा कठिन प्रियालाल का मिलना कठिन कोई बातें बना लेने से थोड़ी प्रियालाल मिल जाते हैं आप इसलिए आपको अनुभव नहीं होना नाना प्रकार की वासनाएं हमें सत्य वस्तु का अनुभव नहीं होने दे रहे यदि हम आज अभी इसी क्षण उस अमृत पद का अधिकार प्राप्त करना चाहते हैं तो हृदय से स्वीकार कर ले करुणाम स्वामी जू हे लाडली जू मैं आपके चरणों का आश्रय लेकर ये भोगों का सुख नहीं लेना चाहता अब आपके चरणों में हम वो अखंड प्रेम प्राप्त करना चाहते हैं जिसके प्राप्त करने के बाद कुछ प्राप्त करना बाकी नहीं देवर्षि नारद जी ने एक सूत्र में कहा है कि सारा कामायमाना निरोधरो ये जो अमृत पद प्राप्त कराने वाली भक्ति है जो परम सिद्ध बनाने वाली भक्ति है यह जिसके हृदय में भोगों की कामना होती वो अनुभव नहीं कर पाता पर होता है प्रेम उसके भी हृदय में कोई ऐसा नहीं जो प्रेम रही तो पर कामना युक्त हृदय प्रेम का अनुभव नहीं कर पा रहा है इसलिए करे सा ना कामाय कामाध रूप यदि वो कामना का त्याग कर दे निरोधुमाने रोक दे छोड़ दे भाई हमने लक्ष्य बना लिया है कि हमें क्षमा श्याम हम चाहिए तो अब हमें और की तरफ आंख उठा के नहीं देखना और मुझे नहीं चाहिए और मुझे सुख नहीं चाहिए अगर चाहिए तो फिर प्रेम का अनुभव होना कठिन हो जाएगा इसीलिए कहते हैं प्रेम बड़ी दुर्लभ वस्तु है प्रियालाल बड़ी दुर्लभ वस्तु है क्योंकि हमारे हृदय में अन्य भोगों की चाह है अगर हमें प्रेम प्राप्त करना है तो बोले सान कामायमाना निरोध रूपत्व। वो कामना का त्याग करने से ही माने रोकना। कामना भले अंदर हो वस्तु ये भोग चाहिए, लेकिन मुझे प्रिया जो चाहिए इसलिए ये नहीं चाहिए छोटी छोटी वस्तुओं में यदि हम सुख का अनुभव करने लगेंगे तो उस महान सुख के अधिकार से हम वंचित हो जाएंगे अपने लोग उस महान सुख के लिए इस मार्ग में घसीटे गए हैं इसलिए हम अन्य सुखों का त्याग करते हैं हट करके त्याग करते हैं नहीं स्वीकार कर रखा है अभी अभी स्वीकार कर सकते हैं लेकिन मुझे इसलिए नहीं स्वीकार करना कि ये प्रियाजु से मिलने में बाधा पहुंचा देगा इसलिए मुझे जलना पसंद है लेकिन इस भोग को स्वीकार करना पसंद नहीं देव श्री नारा जी कह रहे हैं कि निरोध रूप प्रेम निरोध स्वरूप है नहीं चाहिए मुझे कुछ और चाहे ना चाहे कुछ तुम समझ तो इस स्थिति के लिए हमको समर्पित चित्त तो होना पड़ेगा आप सच्ची माने जब तक हमें साधना का भूत चढ़ा था तो हम कितना जले हैं ये वही जान सकता है जो साधक निर्विसय होकर साधन में लगा है देहाभिमानी भोगी पुरुष जो नाना प्रकार की वासनाओं के खेल खेलते रहते हैं अपने को साधु महात्मा या प्रवचन करता या भागवत आचार्य बहुत बड़े अवतार सिद्ध करते इनको तो हम प्रणाम करते हैं क्या जाने जलन जलन किसे कहते हैं। जलन तब है है जब ना खाने को है, ना रहने को है ऊपर से संसार की ठोकरें हृदय में विकार है और आकांक्षा सच्चिदानंद तत्व के उस साधन की जो अभी संसार से राग नहीं छोड़ पाया प्रभुराग में डूबा नहीं उस साधन तो सच्चाई से चलता है उस मार्ग के पति को कितना जलना होता है ये वही समझता है आप जहां बैठे हैं जिस मार्ग में चल रहे हैं जिस रस की प्राप्ति के लिए बैठे जो हमें वर्षों जलना पड़ा उसको आप ऐसे ऐसे क्रास कर गए आँच भी नहीं लगी आपको और आप क्रास करके आ गए जो हम दौड़ के जलते हुए क्रास करके आए वो आप ऐसे क्रॉस करके गोद में बैठ गए थोड़ा सा सुलझ जाओ तो उस रस के नजदीक आ गए हो बस डूबना ही डूबना है यह लब्धा लद्दापमान सो इसको प्राप्त करके जीव परमानंद में हो जाता है मैं सुख में डूब जाता है एक निश्चय केवल कर लीजिए जिन भोगों में संसारी जीवरत है अब मुझे वो भोग नहीं भूलो अपने लोग वेरक्त मार्ग के प्रतिक है हरि जाने जैसा करना हो हम अपनी तरफ से दृढ़ निश्चय कर ले नहीं अगर कुछ ही समय में आपको प्रभु की झांकियां आने लगे तो मुझे बता देख लो जैसे कोई कहता है ना कि भगवत प्राप्ति बहुत दुर्लभ है तो हमें जलन पैदा होती है जो हमारी आत्मा है जो हमारे जीवन धन है उनको दुर्लभ बताया जा रहा है भोगों को सुलभ बताया जा, जा रहा है जिनकी सत्ता ही नहीं कोई दुर्लभ नहीं भगवत प्राप्ति दुर्लभ हो रहा भोगों का त्यागना ये बड़ी कठिन बात हो रही बहुत दुर्लभ हो रहा है हम इतने आसक्त चित्त हो रहे हैं कि ऐसा लगता है कि कहा मुझे प्रभु प्राप्त हो पाएंगे एक बार निश्चय कर लो ये कि मुझे प्रभु चाहिए प्रभु के मार्ग में चलना है और जो जहां है हम कभी आकांक्षा नहीं कि मुझे प्रेम रस में जाना है कभी आकांक्षा नहीं केवल ऐसे रहे तो महादेव हमारी इस जीवन यात्रा को कैसे कभी नहीं चाल राधा भी बने सच्ची कहते हैं कभी नहीं चाह हम में जानते ही नहीं थे तो चाह कैसे होगी जिसको जाने तब तो चाहो ऐसे रहे तो देखो महादेव जी ऐसे करते चले आ रहे और यहां तक तो पहुंचा हम ऐसे रहे एक निष्ठा से रहे ये जो इधर उधर ये सब ठीक नहीं है जो मंत्र मिला जो उपासना मिली जो पद्धति मिली उसमें अपने चित्त को लगाकर तनमय करने की चेष्टा करें बहुत शीघ्र लाभ मिलेगा ये भटकना बन अब जैसे बैठे, अभी आगे रहा बैठे आगे वैसे, तो भी तने तो चित्त एकाग्र करके लीला चिंतन में तो हो नहीं कि उधर पंक्ति चल रही इधर आपके अंदर लीला चल रही उधर पंक्ति चल रही बेहरद दो प्रीतम कुंध और इधर नेत्रों में दिखाई दे रहे दोनों प्रीतम मुस्कुराते हुए कलबइया दिए और वो चुपचाप ऐसी स्थिति तो है ना कि है हमें तो लगता है कि अभी ऐसी स्थिति तो है नहीं क्यों अधिक अस्त्र नहीं? नहीं तो अब हम क्या करें उस समय हमें पंक्ति के दर्शन करने जैसे लिखा है दो प्रीतम तो वो प्रिया प्रीतम ही है स्याही में अक्षर रूप में आ गए श्याम श्यामा प्रगट प्रगट अक्षर निकट प्रगट रस स्रवत अति मधुर तो हम अपने नेत्रों में बाणी वाणी में नेत्र समझ रहे नेत्रो में दो और में पूरी वो अगर हमारी भावना बन रही तो गा रहे तो पूरी उस पंक्ति में अक्षर में हम अपने नेत्र गढ़ाए हुए हैं और ऐसे दर्शन करते हैं देखो हमारे सदगुरुदेव भगवान को आज भी अपने लोग पद गाते हैं महाराज जी ऐसे आप देखो गुरुजनों को देखो ना ऐसे ऐसे क्यों कौन सी ऐसी वाणी जो हमारे गुरु जी को याद ना हो पूरी लीला लीलास्थ है पूरी बयालीस लीला सुधार दी वाले सेवक वाणी हम दस वर्ष सेवा मैंने तो देखा है उनको जरूरत नहीं किसी भी वाणी की पूरे श्रृंगार जो अपने खंड है सब आज के थ्रु ये है बच्चा राधा वल्लभ जी के चरण आरविंद में आसक्त चित्र नित्य सहचरी श्री जी के आदित्य आप देखो आज भी ऐसे और अपने आयुष से हम देखते रहते हैं कुछ महापुरुष की आड़ ले ली पैर हिल रहा है अब पता नहीं क्या चिंता इधर वाणी का एम हो रहा है ना वाणी सुनना है ना वाणी देखना है और शरीर हिल रहा है वैसे ये सब ठीक नहीं फिर तुम्हें क्या लगेगा कि अब वाणी पाठ बंद हो जाए तो अच्छा है बेकार लगेगा कि दो ढाई घंटे ड्यूटी की तरह बैठे और आप ऐसे करके देखिए आप एक एक अक्षर को देखिए जो गाया जा रहा है एक एक अक्षर आप इसी में देखेंगे एक दिन की डूब जाएंगे राष्ट्र में समाज होती है हमारे सदगुरुदेव भगवान ने कहा कि जाया करो राष्ट्र मंडल में शाम के पांच साढ़े पांच बजे कभी कभी तो महाराज जी हमारी रुचि नहीं है हमारा स्वभाव संन्यासी था ना पहले तो ऐसा एकांत प्रीता की बैठे रहना है आप जाओ लेके कृपा कृपा कृपा बरसती बरसती गुरुदेव भगवान में डूबना होता है बस बात बैठा है। और जाते थे वो तो शरीर रुग्ण हो गया है और नाना प्रकार की औषधियां सब इसलिए नहीं तो जाते थे हर उत्सव में जहां वाणी पाठ हो रहा है प्रिया प्रीतम का जस हो रहा है हमारे गुरुदेव के वचन की कृपा बरसती है उसी कृपा में डूबना इसे समझे बोझा तो है।, है।, है और कोई उधर समय सीढ़ियों पर व्यतीत कर रहा है कोई नहीं ये रस बात है हमारी प्यारी जू और प्यारे जू का जस गाया जा रहा है और वो यही है और वो आप सबको देख रहे हमें करना क्या है हमें हर बात का फल प्रिया प्रियालाल चाहिए तो आप वो वाली पाठ पे बैठिए सत्संग सुनिए एकांत तो में बैठकर विषय क्रिया मत कीजिए चिंतन हो रहा है आप परेशान मत होइए वो समझ जाएगा क्रिया मत करिए असत होकर रहिए भगवत प्राप्ति ना हो जाए तो बता देना बोले फेंका फेंका तो हरी हमारे बाप है जाएंगे कहा हमारे स्वामी हमारे इष्ट हमारे हृदय बोले भगवत प्राप्ति बड़ी दुर्लभ उनको है जो मूर्ख है या उन्हीं के बल पे ताल के दे तू बच के जाएगा कहा जाएगा अरे हो जाती गहरे पानी और कोई बहुत बड़ी बात है क्या? कुछ नहीं ये सब छोड़ दो भगवान भगवान भगवान भगवान जो तू है तो तेरा बच्चा है तेरे ही बल से बलवान हो तेरा ही हूँ बात तू कहा छुपेगा तू जितना छुपेगा तो तेरी ही दी हुई चतुराई से हम तीजे खोज लेंगे जाएगा जाए। जिनके मुख से ऐसी बात निकले प्रार्थना करना वो दोबारा हमारे नेत्रों के सामने ना आए जो ये कहे कि भगवान को मिलना दुर्लभ है असंभव है मर नरक में जाके तू हमारे प्रीता तू मिलेगा कैसे नहीं हम बस ये इसी बात में खूब चिंतन के बल पे बोल रहे हैं कैसे नहीं मिलेगा ऐहदुकी कृपा जो है नहीं है? है नहीं मेरे अंदर कोई लक्षण सदगुण मिलेगा बक्का मिलेगा तेरे को मिलना होगा ना मिलना होता तो घसीटा क्यों था बस जैसा श्री जी की प्रेरणा से हम गए बिल्कुल वैसे चलते रहना ये जो हमें यही समझ में नहीं आता कि हमें अपने मार्ग पर विश्वास नहीं होना अपनी वाणी पर विश्वास नहीं होना और अब जैसे बोले पद गवाते रहते अरे पागल इसी पद प्राप्त करने के बाद सिद्ध हो जाता उसी प्राप्ति के बिल्कुल नजदीक पहुंच चुकी होती ऐसे बने रहो जब बाणी पाठ हो रहा हो तो नेत्रों में नेत्री जी में लगे चिंतन कुछ भी हो रहा है उसकी तुम तो करो वो वो तो चुरा चुरा आपके चिंतन को वो चुरा सब हमारी तरफ से नहीं होगा हमें तो नाटक करना है असलियत तो उनकी तरफ से होगी समर्पण की तैयारी का नाटक हमें करना है समर्पण वो करवा लेंगे घसीट लेंगे ऐसे देख रहे हम देख रहे हैं अब हम चिंतन कर रहे हैं कलकत्ता का देख रहे हैं जो ही जो ही प्यार करें एक दिन ऐसा आएगा कि चिंता कर लेगी ये उनकी तरफ से होगा हमारी तरफ से नहीं होगा हम ही कर ले तो वो क्या करेगी? चंचल करेंगे आकर्षित करेंगे वो चित चोर है देख चित की तरफ आप चिंतन न की तरफ आप दृष्टि न दे आप जैसा आप कह वैसा करें परिणाम देखना अपने मार्ग में अपनी उपासना में अपने गुरुजनों पर गुरजनों के आदेश पर यदि हम दृष्टि दे रहे तो बहुत जल्दी लाओ भागने से कुछ नहीं मिलना विरक्त अरे भैया, ये शरीर से विरक्त होना है और कहीं से थोड़ी विरक्त होना है इसी से विरक्त होना कहीं भी जाओगे इसको तो लेके जाओगे ना अरे कहीं भी बैठे जाओ इससे आसक्ति छोड़ दो महाविरत हो गए यही सब ये जो है ना पंच भौतिक शरीर इसी से आसक्ति का त्याग हो जाना ही सच्चा बैराग्य है जब तक देह भाव में है तब तक, तक कहीं भी भाग के जाओ सब प्रपंच बना कहीं जाने की जरूरत नहीं वृंदावन जैसा करुणा में हमें घर मिल गया है अब नहीं जाना प्रियालाल जैसे घर वाले मिल गए हैं और आचार्य और सदगुरु जैसे मिलाने वाले हमारे आचरणों से बहुत प्राप्ति नहीं, नहीं उनकी कृपा से होनी तो वो जैसा कह रहे हैं हमको वैसे करते रहना कितना सरल है कितना सहज है कुछ अनुभव तो नहीं हो रहा इतना तो अनुभव हो रहा है कि तुम तुम तुम किसके समीप बैठे बैठे हो? हो? हो? अरे अनंत जन्मों के भटके हुए इतनी बात समझ में आ गई तो आगे वाली बात समझ में आ जाएगी समझ लो ना अब आपसे पूछा जाए आप कहा हो तो आप सोचो वृंदावन में आप किनके हो तो आप या तो राधा वल्लभ जी के या बोलोगे हरिवंश जी के अगर आप और किसी की बात बोलते हो तो अभी अंदर आपके मुझे तो नहीं लगता ऐसा कोई बोलेगा यही बोलना होगा आप किनके हरिवंश चंद्र जी के हैं या रावन धाम में हम हरिवंश चंद्र जी के राधावल्लभ जी के हैं तो आप भगवत प्राप्ति बिल्कुल जेब में, में पड़ी हुई ऐसा विश्वास करो ना विश्वास कैसे होती भगवत प्राप्ति हमने इस क्षेत्र को देखा है तब तो हम बोल रहे हैं बहुत तप परायण होने पर भी भगवत प्राप्ति दुर्लभ है और बिल्कुल अपनापन सहज करके समर्पित होकर लेट जब भगवत प्राप्ति सरल है बिल्कुल सहज हम सहज नहीं हो पा रहे लोगों को लगता है बहुत दुर्लभ है चढ़ते रहता तब होगी कुछ नहीं होता ऐसे ऐसे अंदर से प्रभु की शरण में वो, वो सब बना ये जो भागोदभाग अनुष्ठान ये हो इनका सबका फल है ये सबका फल है गायत्री का अनुष्ठान किया वर्षों अन्न नहीं पाए तीर्थों का भ्रमण किया बड़े बड़े उघार रहना और ये सब नाटक किए उन सब का फल जो मुझे मिला वो हम तुम्हें सहज में दे रहे तो अब तुम अगर चाहते हो कि हम उतने दौड़ के आके फिर लेंगे तो पता नहीं इस जन्म में दौड़ के आ पाओगे कि नहीं आ पाओगे अभी ले लो क्या ले लेना हमारी लड़ लीजिए आप पकड़ लो इस बात को अभी बात बन जाए ये जो कहते रहते हैं कि भाई हम अभी आपसे जुड़े हो अभी निकुंजी के दर्शन हो जाए तो असंभव पक्का समझ लो ये कोई बाजार की वस्तु नहीं है कि ये अभी जुड़े हो अभी देख ली आज तुम जुड़े हो और जुड़ करके इतनी दृढ़ निश्चय निष्ठा कर लो कि कल आपके सामने जब प्रश्न आवे परीक्षा आवे तो आप यही कहना कि मुझे नरक मिले न सिरीजी मिले तो भी मैं इस मार्ग को नहीं छोड़ूंगा इस परंपरा को नहीं छोड़ूंगा इस मंत्र को नहीं छोड़ूंगा तो आप बिल्कुल दर्शन के नजदीक पहुंच रहे हैं जैसी जैसी निष्ठा पुष्ट होती जाएगी वैसी वैसी बात बन जाए